और बहनों कल तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गौ सेवा के बारे में सुनाया था आज तो उस गौशाला में जो मैंने कहा था आपको इस तरह से वो काम चल रहा होगा या तो अभी बंद हुआ होगा उसमें मैंने एक बात को छोड़ दी थी लेकिन क्योंकि इतना वक़्त नहीं लेना चाहता था आज वो कह दो अच्छा है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत दुग्धालय चलते हैं अभी भी चलते हैं वो मुझको पता नहीं था वो तो परसों मुझको राजेंद्र बाबू ने सुनाया तब पता चला वो दुग्धालय क्या थी वो तो जब मिलीटरी थी तो तो अंग्रेज लोग की तो सोल्जर पड़े थे उनके लिए दूध चाहिए और सब चीज़ चाहिए तो वो डेरियाँ चलती थी वो एक एक डेरी सैकड़ों एकड़ जमीन में तो कहना चाहता था हजारों शायद उसमें अतिशयोगी हो लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन तो रोक लेती थी उसकी तो भरवानी उसमें गाइयाँ भैंस भी देती थी बैल भी अच्छे लेते थे और बहुत खूबसूरत गायें वहाँ रहती थी मैंने देखी एक गाय तो बेंगलोर में ऐसी देखी कि जो सारे एशिया में सबसे ज़्यादा दूध देती थी मेरा ख्याल है बोल सकता हूँ कि पंचोते लटर दूध देती थी पचसौते लटर दूध तो हो बड़ी बात हो गई वो गाय को मैंने देखा उसकी फोटोग्राफ लेते थे मालवी जी महाराज ने उसको देखा था और वो तो बहुत खुश हो गए थे वो गाय को बांधते ही नहीं थे जिस जगह पे उसको घूमना है वो घूम सकती थी और इतना दूध का बोझ लेकर बहुत की घूम भी नहीं सकती है गाय घूमती थी और उसके लिए चारा के लिए हर जगह पे रखा था वो एक गाय के लिए क्योंकि वो तो सबको जब सब पंचोटे दूध देने वाली गाय रहती है तो उसको सब मिलेगा ये खुराक तो इस तरह से रखती थी लेकिन उसका जो जो सामना चित्र है वो बहुत भयानक है जो बछड़े रहते थी, तो बछड़े तो सबकी सब बछड़ी सब अगर रही तो उस बछड़ों को क्या करें वो तो पीछे उसकी संख्या बहुत बढ़ जाए उसके बैल बनाना वो भी मुश्किल की बात है उनको तो किसी न किसी तरह से दूर चाहिए तो बछड़ों को मार देते थे और भैंस भैंस के तो जो जो जो प्रजा देती थी उसको तो अगर वो वो बछड़ा है तो तो उसको मारना ही है इस तरह से चलता था लेकिन वो तो हम सब सहन करते थे कोई कोई जानते नहीं थे ऐसा नहीं था लेकिन दबी जबान से बोल सकते हैं इस बारे में दबी कलम से लिख सकते थे बहुत नहीं लिख सकते लेकिन इस तरह से चलता था और इतने इतनी ज़मीन वो भी उसमें चली जाती थी अभी वही चीज़ जिसमें करोड़ों रुपया मेरी निगाह में करीब करीब बर्बाद सब तो नहीं होते हैं लेकिन होते हैं तो आज तो हमारे पास जो सोल्जर हैं वो तो हमारे ही हैं उनके लिए वो सब ज़रूरत हो नहीं सकती है उनके लिए इतना खर्च होना नहीं चाहिए तो वो अगर बच जाए और इतनी बछड़े वगैरह को मारा जाता है वो सब बच जाए तो कितनी हत्या में से हम बच जाते हैं और वो तो हुकूमत का काम है बाकी बात तो चल रही है गाय को बचाने का सारे हिन्दुस्तान में कानून करो वो तो कानून चल नहीं सकता है हिंदू तो जैसे आज निर्दय हैं और कमजोर हैं कोई उसका शास्त्र का अभ्यास नहीं करते इस तरह चलता है तो इस सिलसिले में मैं जानता हूँ कल भी मैंने इशारा तो किया था कि सबसे बड़ा पुस्तक हिंदुस्तान में, तो में तो तो पुस्तक मैंने तो पढ़ लिया है बड़ा है बड़ा होना ही चाहिए क्योंकि सारी दुनिया में गाय की कीमत क्या की जाती है भैंस की क्या है और भैंस और गाय का मुकाबला क्या है उसमें भी गाय कितनी बढ़ जाती है कितना काम हमको देती है उसके उसमें से जो बेल बैला होते हैं वो सब में से की जो प्रजा है वो हमको खेतों में काम नहीं आता है आता है, एक जगह ऐसी है कोंकण है वहाँ भैंस काम कर सकती है लेकिन पीछे तो उसके पारे लेते हैं वो भी काम करे उसी जगह पे वो चलता नहीं और जिस जगह पे चलता मैंने देखा है उसको बेल के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो बुरी हालत उसको होती है क्योंकि वो पैदा नहीं हुए ऐसे कोकर में चलता है क्योंकि वहां तो एक शिकल ही दूसरी है अगर खेती करनी है तो उसको बेल काम नहीं करे इतना वो वो पाड़ी है वो काम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ वो वो पैर है वो जमीन में घूस जाते ऐसी जमीन पड़ी है बहुत फल रूप है लेकिन ऐसी है, वो छोटा सा मुलक है वो कोंकण की जमीन हर जगह पे है ही नहीं वहां चलता है ऐसी कोई दूसरी भी जगह हो लेकिन जब हिंदुस्तान सारा का सारा का ये हम ख्याल करते हैं तो सिवाय बेल के हमारा काम नहीं चल सकता है गाड़ी चलानी है तो बेल देहातों के लिए देहातियों को हवा जहाज नहीं मिलते हैं उनके लिए घोड़ा गाड़ी नहीं है उनके लिए मोटर नहीं है उनके लिए बेल ही है तो बेलगाड़ी में जाते हैं आते हैं सब है तो वो सब बड़ी खूबसूरती से सतीश बाबू ने बताया है मेरी सलाह है कि तो वो पुस्तक आप लोग सब पैदा करें उसका हिन्दुस्तानी हो गया है उसको आप देखें उसका बंगला भी हो गया है और काफी तादाद में वो सीर चली गई है उसको सुनाया था जब मैं नौखाद में था तब सतीश बाबू ने वो सब चीजें तो, तो खप गई अभी तो दूसरी आवृत्ति निकालने की चेष्टा करते हैं ऐसा मुझको कुछ तो वो एक बात है आपको कहनी है अभी एक भाई लिखते है उसको के के हिंदू कौन और और और उसका हिंदू धर्म जो कहें तो उसका अर्थ भी क्या होता है ऐसी कोई चीज है क्या अगर हिंदू नहीं है तो रोज हिंदू धर्म नहीं है लेकिन हिंदू है तो सही वो कोई ऐसी चीज नहीं है और आजकल की चीज नहीं है लेकिन हाँ ऐसा है वैदिक काल को देखें तो उसमें हिंदू शब्द नहीं था हिंदू शब्द तो ऐसा कहते हैं मैं तो कोई इतिहासकार नहीं हूं एक बड़ी हुई बात सुनाता हूं कहते हैं कि जब वो वो मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उसके पहले सिकंदर का तो बादशाह सिकंदर हो तो बड़ा लड़ने वाला आदमी था तो उसमें पीछे उसके साथ तो ग्रीस के लोग वो, वो इतिहासकार पीड़ित थे वो सब बड़ी चतुर थे वो तो और वो तो हिंदू तो सिंधु और हिंदू एक ही बात हो गई और ग्रीक में स के बदले में ह आ जाता है तो वो सिंधु का हिंदू हो गया तो वो तो नदी का नाम है तो नदी के इस पार जो रहने वाले हैं वो हिंदू बने वो सिंधु नदी के नाम पर से इस तरह से नाम हुआ तो इस पार जो रहते सिंधु नदी के वो लोग हिंदू बने और वही लोग जिस धर्म का पालन करते थे उस समय में वो हिंदू हिंदू का धर्म और उस समय में तो हिंदुस्तान में हिंदू का स्थान उसमें सिर्फ हिंदू नहीं रहते थे उसमें जो तो बैसे दूसरे टी से लोग भी रह जाते थे और वो लोग भी इसमें मिश्र हो गए तो वो उसका धर्म वो हिंदू धर्म बना तो उस जमाने में तो हमने तो बड़ा काम कर लिया था अभी वो सिकंदर भाषा आ गया उस जमाने में था कि नहीं हो तो मैं नहीं कह सकता शायद नहीं लेकिन बाद में वो हिंदुस्तान और इसमें जो सिंधु तो नदी के इस बगल जीते वो हिंदू उसका धर्म तो उसका धर्म क्या था उस वक्त तो पीछे आर्य समाजों ने बताया कि हिंदू नाम ही हमारे लिए नहीं है वो तो दूसरे देते हैं इससे क्या हुआ तो हमारा नाम आर्य है तो इसलिए पीछे आर्य धर्म हुआ और इसका नाम क्या हुआ आर्याव्रत के आर्य लोगों का जो देश वो आर्यव्रत वो चला कुमारी का तो कश, उत्तर तक काश्मीर तक और वहाँ से कराची से तो तक वो आर्याव्रत बना वो वो एक पुराना हिंदू धर्म को छोड़े तो लेकिन पीछे हम देखते हैं इतिहास को तो ये हो जाता है कि हिंदू धर्म और आद्यों का धर्म वो एक ही चीज है लेकिन ये कहो कि उन सब धर्म वो धर्म की जड़ वो वेद है और वेद में से पीछे दूसरी चीजें तो बनी उपनिषद तो है ही है पुराण है ही है और वो पीछे दूसरी चीजें बनी उसमें से जो तो बना है वो धर्म है तो उस धर्म में किसी का मेरी निगाह में न द्वेष है न किसी के साथ रोष है न लड़ाई है न कुछ है तो हिंदू नाम भी है खासा नाम है आज तो मेरी निगाह में और मुस्कुर तो बड़ा प्रिय नाम है क्यों नहीं हम जिसमें सब मिश्रण हो गया है सर्वथा वो पिछले शुद्ध वैदिक धर्म कहो लेकिन शुद्ध वैदिक धर्म है कहाँ और वो आपको मैं सुनाना शुरू करूँ तो विषय बहुत लंबी चोली बात मुझको करना चाहिए और उसमें जाने की भी जरूरत नहीं लेकिन हिंदू धर्म जो तो है उसमें तो बहुत सी मिश्रण हो गए बहुत चीजें मिल गई तो वो तो एक बड़ा दरिया बन गया उस दरिया को हम संकुचित किसी हालत में न करें वो मेरा प्रयत्न रहा है यहाँ तो मैं बातें करता हूँ उसमें तो वो भाई ने जो पूछा है उसका मैंने आप लोगों को तो तो उत्तर दे दिया तो मेरा ये मानना है वो समझने वो भाई और दूसरे हैं कि हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म मेरी उम्मीद है कि जहाँ तक सूर्य चंद्र है वहां तक वो रहने वाला है वो मेरी उम्मीद बर्बाद हो सकती है अगर हम बाजी बन जाए हम हम, हम, हम बस हिंसा में ही बन जाए हम शराबी बने व्यभिचारी बने तो कोई धर्म के रक्षक तो वो तो नहीं हो सकते हैं और जब धर्मी न रहे तो धर्म रहेगा धर्म को को तो धर्मी का अवलंबन होना ही चाहिए सिवाय वो कोई हवाई चीज थोड़ी है धर्म जो हवा में भरा है वो वो वो धर्म है वो नहीं है जब वो धर्मी रहते हैं उसको पालन करने वाले वो उस धर्म का पालन करते हैं पीछे वो है उसका नाम हिंदू है तो हिंदू धर्म हो जाता है उसका कोई दूसरा नाम निकालो तो वो होता है वो धर्म है तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि हिंदू जाति भी है हिंदू धर्म भी है उसमें क्या है तो मैंने कहा को में तो तुलसीदास नहीं क्या पाऊंगा फिर उसने तो ये कहा ना कि दया धर्म का मूल है देह मूल अभिमान तुलसी दया न छाणी जब तक घटमी प्राण वो धर्म है हमारा दूसरा धर्म में पहचान तो नहीं हो उसको कोई कोई पहचानने की दरकार भी नहीं है कि दूसरा धर्म सीता बड़ा हो सकता है ये हमारा धर्म है अब एक वो कव मैंने बात की थी तो ऐसा एक सिलसिला बन गया कि मैंने तो कहा कि महा तो अच्छा है वो स्वच्छ है ओखला में ओखला के कैंप के लिए मैंने कहा वो कैंप के बात कर रहा था उसमें मैंने कहा कि हमारे में ऐसी बुराइयां भी आ गई है तो बुराइयां भी बता दी तो वो कहने का मतलब नहीं था कि ओखला में है लेकिन वो जो आश्रित लोग हैं उनमें ये बुराईया है तो मैं तो काफी ऐसी शिविर को ऐसी कैंपों को जानता हूँ ना तो वो इसके लिए एक है दूसरी कैंप के, के लिए दूसरा है तीसरी कैंप के लिए दूसरा है तो उसमें लेकिन वो चीज चलती है वो बोला मैं हो ना हो, हो इससे हमें क्या करता है और मैं तो कहूंगा कि इससे किसी को को भयग्रस्त होने की या या तो चिंता मानने की भी जरूरत तो नहीं रह जाती है अभी यहाँ दिल्ली में एक दफे तो मैंने आपको कहा था कि हम हिंदू धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे अगर हिंदू ऐसा करें कि चलो हम मस्जिदों को उठा दें क्योंकि मुसलमान मंदिरों को डाटे डांटे हैं उसमें तो मेरे दिल में संदेह नहीं मुसलमानों से मैंने काफी झगड़ा भी किया है कि क्या इस्लाम को आप बचा सकते हैं हिंदू ने कोई गुनाह किया है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 पश्चिम से पूजे तो रहते तो है ना पूर्व में रहते हैं इसलिए काबा है वहां तो हम हमारा तो ऐसा है ना कि अच्छा सूर्य जिस और है इस और पूजा करो तो हम करते हैं तो इसलिए कोई हिन्दु इस ने गुनाह किया या तो मैं जिसमें पूजा करता हूँ उसका नाम मंदिर है और वहां मैं मूर्तियाँ रखता हूँ लेकिन मूर्तियों की पूजा नहीं करता हूँ मूर्तियों के मार्फत भगवान की मैं पूजा करता हूँ तो मैं गुनाह करता हूँ क्या लेकिन मानो एक वो पत्थर है वही मेरा भगवान हो गया है तो उसमें आपको क्या करना है और आपको ऐसा कहाँ सिखाया है?